अथर्वेदिया मांडूक्य उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रकरण अलात शांति प्रकरण का पंचदशकारी विचार करेंगे टीका में हेतुफलोरअन आदिम्व ब्रुवता तदात्मक इति से हेतु फलयोर अन्यन्यम हेतु हेतु शब्द से कहा गया धर्मा धर्म और फल शब्द से शरीर तो धर्मा धर्म और शरीर ये दोनों परस्पर का कारण है ऐसा कहते हैं तो धर्मा धर्म से शरीर और शरीर से धर्मा धर्म इस प्रकार की अगर कहते हैं ध्रुवता कहा जाने वाले के द्वारा तृतीय है ध्रुवता तदात्मक से संसार से अनादिव विप्रति और ये हेतु फलात्मक अर्थात ये धर्म धर्म और शरीर ये संसार का स्वरूप है तदात्मक चार नंबर टिप्पणी दे दिया हेतु फलात्मक हेतु फला फल ये दोनों परस्पर का कारण है और ये ही संसार है और संसार को अनादि कहेंगे तो ये दोनों तो आदि वाले हो गए और ये दोनों जिस संसार का स्वरूप है वो संसार अनादि कहते हैं तो ऐसे भी ये तो विरुद्ध बात इतिम ये बात कहा गया है अभी संप्रति कार्य कारण भाव तय न संभवती ये जो धर्माधर्म रूप हेतु और शरीर रूपक फल इसमें कार्यकारण भाव भी हो नहीं पाएगा पहले कार्य कारण भाव मान करके निषेध किया था कि विप्रतिषेद हो रहा है अभी कहते कार्य कारण भाव भी उसमें नहीं हो पाएगा इसको आगे श्लोक में कह रहे हैं हेतु तो राधि हे फलम ये सादि हेतु फल से तथा जन्म भवे तेषा जन्म पित ये फल से आदि, आदि हेतु तथा, तथा, जन्म भवेत, पुत्रा, यथा ज, जन्म, तथा जन्म भवेत यथा पितुहु जन्म तथा जन्म भवेत यथा पितुहु जन्म अथवा यथा यहाँ जन्म पितुहु पिता ये, ये, ये संख्या यख्या मते जिस जिसख्योग मत में हेतोर आदि ही फलम हेतु तो षी हेतु तो अर्थात धर्मधर्म यो हो आदि अर्थात कारणम फलम अर्थात शरीर धर्म धर्म का कारण हो गया शरीर अर्थात शरीर होने से धर्मधर्म होगा और आगे कहते हैं फल से हेतु शरीर आदि हेतु शरीर आदि आदि का अर्थ कारण शरीर का कारण हो गया धर्मधर्म धर्माधर्म का कारण शरीर और शरीर का कारण धर्माधर्म जो लोग ऐसा कहते हैं तेसा जन्म तथा भव्य उन लोगों का मत में ये शरीर और धर्माधर्म में ये जो उत्पत्ति होती है जन्म होता है वो तो ऐसा ही बात है जैसा यथा पुत्रात् पितुहु जन्म पुत्र से पिता का जन्म हो जाता है ये उसी प्रकार की हुआ क्योंकि धर्मा धर्म से फल हुआ फल हो गया पुत्र स्थानीय धर्म धर्म हो गया पिता स्थानीय अभी ये जो फल हो गया शरीर ये शरीर से फिर धर्म धर्म होगा अर्थात पुत्र से फिर पिता की उत्पत्ति होगी वो तो ऐसे ही बात हुआ ये सिद्धांति इस इसका निराश कर रहा है ये नहीं हो पाएगा तो जो प्रवाह रूपों से कहेंगे अर्थात शरीर से धर्मा दर्म, वो धर्मा दर्म से नूतन शरीर वो शरीर से फिर धर्म उस धर्मा धर्म से फिर अलग शरीर इस प्रकार की जो चलता रहेगा क्रम उसका विचार बाद में आएगा अभी कहते हैं कि जो धर्मा धर्म से फलो हुआ शरीर हुआ उसी शरीर से अगर वही धर्मा धर्म बनता है मानेंगे तब तो ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे पिता से पुत्र की जन्म हुआ और वो पुत्र से फिर उसी पिता का जन्म हो गया ये तो असंभव बात है टीका में संप्रति अच्छा हेतु हेतुफलोन कारण अभ्युपगछद्भिभ्युपगम्यतेरुद्धमी एक प्रश्नपूर्वक प्रकटयति हेतु और फल हेतु का अर्थ हो गया धर्मर्म फल का अर्थ हो गया शरीर और अर्शर इसमें अन्वन कारण परस्पर का कारण ऐसे मानने वाले के द्वारा जो माना जाता है क्या माना जाता है कि हैं हेतु फल परस्पर का कारण यही माना जाता है को विरुद्धम ये बात विरुद्ध है इतनी प्रश्न पूर्वक प्रकटयति प्रश्न करके ये बात को स्पष्ट करते हैं भाष्य में कथम तेर विरुद्ध अभ्युपगम्यत वो लोग जो कहते हैं ये विरुद्ध कैसे होता है उचित उत्तर देते हैं हेतु जनिया फलात्थ हेतु जनियात पंचमी है हेतु हो जन्या हेतु से जो जन्म होता है हेतु अर्थात धर्मधर्म धर्म धर्म से जो उत्पन्न होता, होता है कौन उत्पन्न होता है फल फल अर्थात शरीर धर्मा धर्म से जो शरीर उत्पन्न होता है फलात् हेतु जनियात एवं फलात् हेतु तो जन्म फला हेतु तो और जन्म हेतुष्ठी तो फल से अर्थात शरीर से फिर हेतु अर्थात धर्माधर्म का उत्पत्ति ये अभ्युपगछता तो अर्थात धर्माधर्म से शरीर हुआ और शरीर से धर्माधर्म ऐसे जो लोग मानते हैं तेसा ईदृश विरोध उक्त है उनका मत में तो इस प्रकार विरोध होता है इस प्रकार विरोध किस प्रकार विरोध टीका में कहते हैं ईदृश ईदृशत्व एवं उनका तो इसी प्रकार विरोध होता है इसी प्रकार विरोध किस प्रकार इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में विरोध उक्तो भवती यथा पुत्रात जन्म पितुः जैसे पुत्र से जन्म होता है पिता का पिता से पुत्र का जन्म हुआ और उसी पुत्र से फिर उसी पिता का जन्म हो जाएगा ये जैसा असंभव है ये लोग ऐसा ही बात कहते हैं अच्छा ये श्लोक उच्चारण करेंगे जो हेतु हे तो हो जन्या जनिया हेतु हो पंचमी हेतु से हुआ जो फल लेकिन यहाँ फल फिर पंचमी गुप्त में दिया हाँ हेतु तो हो जन्यात फलात हाँ दशरथात तो जन्यात रामात तो तीनों शिष्य समान अधिकरण नहीं विधिकरण है हेतु से जन्य हुआ जो हेतु में पंच में है हेतु से जन्य हुआ जो फल जैसे दशरथ रामात कहेंगे ये समान अधिकरण नहीं है ना तो यहां इसी प्रकार धर्मा धर्म से जन्य हुआ जो शरीर उस शरीर से उस शरीर से आगे हेतु धर्मा धर्म का इस प्रकार की हो जाएगा दिक ना इसमें तो अब उनका तो ऐसे ही हुआ जैसे कि पुत्र से फिर पिता का जन्म हो गया फिर उसके आगे भी हेतु फला। जन्म फल से हेतु का जन्म वो हेतु कौन है जिस हेतु से वो फल का जन्म हुआ था हेतु से फल और वो फल से फिर हेतु का इस प्रकार हो गया श्लोक उच्चारण करेंगे पंचदश श्लोक तो अभी सिद्धांत उनको अति अर्थात उत्कट निंदा करके निषेध कर दिया कि जैसा आप लोग का बात है ऐसा ही है जैसे पुत्र से फिर पिता की जन्म हो जाती है पूर्व पक्ष कहता है आगे टीका में प्रतितितो हेतु हेतुफल ओर उत्पत्तेर उपगंतव्यवाद न युक्तम तद निराकरण हमको दिखता है जैसा हम ऐसा कहते हैं और जो प्रतीति हो रही है हमको प्रत्यक्ष दिखता है तो आप उसको खाली निराकरण कर देंगे कुछ एक दृष्टान्त दे करके संभव नहीं है प्रतीतित प्रती से हेतु फलो योर उत्पत्ति है हेतु हेतु का अर्थ धर्माधर्म फलो का अर्थ शरीर तो धर्मा धर्म और शरीर का उत्पत्ति होती है ऐसे हम मानते हैं तो ये प्रतीति होती है हम मानते हैं तो आकाश नीला प्रतीति होती है और हम मानते हैं आकाश नीला आप कहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा तो पुरोपक्ष का बात ऐसे ही है आकाश वास्तविक नीला है नहीं है कि पूर्व कहता है प्रतीति होता है हम मानते हैं और आप कहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा तो न युक्तम तद निराकरणम इसका निराकरण ठीक नहीं है इसके लिए तर्क देते हैं न दृष्टे अनुपपन्नम अनुपन्नम दृष्टे जो प्रत्यक्ष दिखता है उसमें आप कहेंगे ये नहीं हो पाएगा ये बात नहीं चलेगा प्रत्यक्ष दिख रहा है तो नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम ये एक तर्क है ये भाषेकर भगवान का पंक्ति है तभी तो पूर्व कहता है कि उसका नौ युक्तम त तो निराकरणम इसका निराकरण करना ठीक नहीं है इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष का होने से सिद्धांती कहता है संभवे हेतु फल यू क्रम यस्मा क्रमस्वयाुगपंभवे यधोंवत हेतु संभवे तोया क्रम ऐसी यस्मा युगपद संभवे असंबंधो विषाणव सिद्धांत कहता है हेतु फलयोर संभवे हेतु और फल का अगर उत्पत्ति हो सकता है तो अगर होता तो अर्थात सिद्धांत यहाँ अजातवाद कह रहा है किसी का जन्म कभी होता ही नहीं रज्जु में सर्प देखा और फिर चला गया कहते हैं अगला दिन आकर के देखा वहाँ रज्जु है तो जिस समय में रज्जु में वो सर्प देखा था वो सर्प का वहाँ जन्म हो गया था नहीं हुआ था तो सिद्धांतिका यही मत है अर्थात तो ये जन्म मृत्यु ये सब कुछ अर्थात वास्तव पदार्थ नहीं है हेतुफलों और संभव है संभव है अर्थात तो उत्पत्ति संभव है हेतुफलों का अगर उत्पत्ति संभव हो तो तोया क्रम ऐसी तव्य आपको क्रम कहना मानना पड़ेगा हेतु फलों का अगर उत्पत्ति होगा सिद्धांत पूर्व पक्ष कहता है कि हेतु फलों का उत्पत्ति होती है हमको प्रत्यक्ष होता है सिद्धांत अभी कहता है कि हेतु फलों का उत्पत्ति अगर होता तो आपको क्रम कहना पड़ता क्यों क्रम कहना पड़ता अर्थात सिद्धांत अभी दो तीन श्लोक में विचार दिखाएगा प्रथम श्लोक में ये कहता है कि आप मानते हैं हेतु फलों का उत्पत्ति होती है सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछता है कि पूर्व पक्षी कहा उत्पन्न होता है हमको दिखता है सिद्धांत कहता है कि अगर आप मानते हैं आपको क्रम दिखाना पड़ेगा आगे फिर जाके खंडन करेगा देखिए ये क्रम हो ही नहीं पाएगा इसलिए हेतु फलों का उत्पन्न हो नहीं पाएगा आगे कहेगा अभी कहता है अगर हेतु फलों का उत्पत्ति संभव हो तो आपको क्रम कहना पड़ेगा पहले कौन होगा बाद में कौन होगा पहले पिता होगा बाद में पुत्र होगा पहले पुत्र होगा बाद में पिता होगा ये आपको कहना पड़ेगा क्यों कहना पड़ेगा यस्माद् क्योंकि युगपद संभवे एक साथ अगर दोनों का जन्म होगा तो असंबंध उसमें कार्यकारण भाव होगा दोनों एक साथ जन्म हो गया वो एक दूसरे का कारण होगा नहीं, नहीं होगा जैसे उदाहरण देते हैं विषाणुवत एक गौ का दो सिंग निकलते हैं तो वो दो सिंग एक ही साथ निकलते हैं ये जो बच्चों का दांत भी उठता है ना तो एक साथ दोनों पक्ष का दांत उठेगा तो कहते हैं कि जैसे विषाणु में कार्य कारण भाव नहीं होता है बामो सिंह और दक्षिण सिंह ये दोनों में कार्यकारण भाव होता है नहीं होता है क्योंकि एक साथ उत्पन्न होते हैं तो अगर उत्पन्न होगा सिद्धांत कहता है कि आपको क्रम कहना पड़ेगा क्योंकि एक साथ अगर उत्पन्न मानेंगे तो संबंध कार्य कारण संबंध नहीं होगा इसलिए आपको क्रम कहना पड़ेगा अगर उत्पत्ति मानेंगे तो टीका में तयोर और उदय उदय अर्थात उत्पत्तो तयो हो तयो हो कयो हो हेतु फल हो अगर उनका उत्पत्ति मानेंगे तो और पूर्व पक्षी उत्पत्ति कह रहे कि प्रातितिक प्रतीति हो रही है पूर्व पक्षी तर्क दिया था हमको दिखता है सिद्धांत कह रहे कि तय तो उदय प्राति के नियत पूर्व भावी हेतु जो कारण होगा उसको निश्चित रूप से पूर्व में रहना पड़ेगा तो नियत पूर्व भावी हेतु और नियत उत्तर भावी फलम इति अभ्युपगम ऐसा मानना पड़ेगा तो क्यों मानना पड़ेगा उसमें हेतु दिया श्लोक का उत्तरार्थ में युगप है असंबंध अगर एक साथ जन्म होगा दोनों का तो फिर कार्य कारण भाव नहीं होगा आगे टीका में यथोक्त विरोध हेतु फलो भाव असंभव सिद्धांति कहता है कि आप जो बात कहते हैं वो विरोध बात है क्या विरोध बात है हेतु फलो भाव आप कहते हैं ये हेतु फलो भाव असंभव तो ये जो आप कार्यकारण भाव बैठाते हैं ये असंभव है ये विरोध है तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि यथा उक्त विरोध आपने विरोध दिखाते हैं हमारे ऊपर क्या विरोध दिखाते हैं हेतु तुफ भाव संभव नहीं होगा ये जो विरोध दिखाते हैं पूर्व पक्ष कहता है कि स न युक्त अभ्युपंतु या आप नहीं कह पाएंगे कि कार्यकारण भाव नहीं होगा ये बात आप नहीं कह पाएंगे क्यों नहीं कह पाएंगे पूर्व पक्ष कहता है कि प्रतीति विरोधात प्रतीत तो होता है पिता से पुत्र का जन्म होता है ये प्रती तो होता है ये कार्य कारण भाव कैसे नहीं होगा मिट्टी से घट का उत्पत्ति होती है तो ये दिखता है तो प्रतीति विरोधात ये पूर्व पक्ष कहता है इति यहाँ तक तो ये पूर्व पक्ष का बात हो गया ये हो गया है कि शंका प्रतिति विरोध होता है ये शंका ये शंका को सिद्धांती व्यावर्तन करना निराकरण करना चाहता है ये पूर्व पक्ष का शंका है क्या शंका है न युक्त अभ्युपगंतुम ये आप नहीं कह पाएंगे क्या नहीं कह पाएंगे हेतु फलो असंभव ये नहीं कह पाएंगे आप ये पूर्व पक्ष का शंका सिद्धांती इसका निराकरण करता है भाष्य में यथोक्त विरोधो न युक्तो अभ्युपगम ये पूर्व पक्ष का अंश हुआ यथोक्त विरोध सिद्धांति दिखाया पूर्व पक्ष कहता है कि इसको आप नहीं कह पाएंगे तो न न युक्तो तुम यथोक्त विरोध क्या है अच्छा पहले भाष्य में न युक्तम अभ्युपगम तो ये पूर्व पक्ष का वाक्य हो गया ऐसा आप नहीं कह पाएंगे सिद्धांत कहता है कि इति चेत मन्यसे अगर आप ऐसा मानते हैं कि हम जो विरोध कहते हैं आप कहते हैं ये विरोध नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसे मानते हैं तो संभवे हेतु फल उत्पत्त क्रम ऐसी अन्वेषव्य हेतु पूर्व पश्चात फल संभव अर्थात अगर संभव हो तो क्या हेतु फल उत्पत्त हेतु और फल का उत्पत्ति अगर संभव होगा तो हेतु शब्द से किसको कहते हैं धर्माधर्म और फल से शरीर तो अगर धर्माधर्म और शरीर का उत्पत्ति अगर संभव हो तो क्रम ऐसी तब्य फिर क्रम मानना पड़ेगा ऐसी तब्य का अर्थ तो या अन्यषव्य आपको खोज करके निकालना पड़ेगा क्रम कैसा कहना पड़ेगा हेतु पूर्वम जो हेतु होगा वो प, पहले रहेगा और जो फल होगा वो पश्चात हेतु पहले रहेगा फल बाद में रहेगा ये आपको कहना पड़ेगा और क्यों ऐसा कहना पड़ेगा टीका में प्रतीत्या क्रम स्वीकार इत्याह प्रतित्या प्रतित्या अर्थात प्रतीति से तृतीया है मतलब प्रतीति के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष से क्रम स्वीकारवत उपत्श उप प्रत्यक्ष से जैसे क्रम दिखता है ऐसे तर्कों से भी क्रम मानना पड़ेगा उपपत्य अर्थात उप तर्क प्रत्यक्ष से दिखता है क्रम जैसे मिट्टी था उसे घट बन गया ऐसे जैसे प्रत्यक्ष से अभी दिखता है अर्थात तो हेतु से फल हुआ ऐसे तर्क से भी मानना पड़ेगा इसको दिखाते हैं भाष्य में इत युगपद संभवे है हेतु फलयो हो कार्य कारण असंबंध अगर युगपद एक साथ अगर मिट्टी और घट एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे अथवा मिट्टी छोड़िए पिंडा और घट एक ही साथ पिंडा घट दोनों बनेंगे पिंडा अर्था मिट्टी का पिंडा पिंडा घट एक साथ बनेंगे तो फिर पिंडा घट का कारण होगा नहीं होगा तो युगपद संभव है युग अर्थात एक साथ एक साथ अगर होगा ये बात आपको थोड़ा समझ में आया मिट्टी का एक पिंड मिट्टी पहले चूर्ण बनाते हैं आप लोग देखे नहीं होंगे घट कैसा बनता है तो फिर उसको गोला कर देते हैं फिर वो गोला को चक्र में रख के फिर घट बनाते हैं तो एक पिंड बनाएंगे मिट्टी का वो पिंड से घट बनाएंगे अगर कहा जाएगा कि ये पिंड और घट एक साथ दोनों जन्म होंगे तो फिर ये घट ये पिंड से बनेगा अगर दोनों एक साथ जन्म हो रहे हैं तो, तो पिंड से घट बनेगा नहीं बनेगा ये बात यहाँ कहा जा रहा है क्रम से बनेगा क्रम से बनेगा यहाँ सिद्धांत कहता है कि क्रम मानना पड़ेगा युगपद संभवे अगर एक साथ दोनों की उत्पत्ति हो जाती है तो युगपद संभवे है यशमात हेतुफल हो कार्य कारणत्व असंबंध अगर एक साथ दोनों का उत्पत्ति होगी तो दोनों में कार्य कारण भाव नहीं होगा कार्य कारण असंबंध यथा युगप संभवतो सव्येतर गो विषाण जैसे युग पद संभवतो, संभवतो जन्मतः एक साथ जन्म होने वाले गौ का दो सिंह सव्य और इतर सव्य अर्थात वाम इतर अर्थात दक्षिण बामा, दक्षिण सिंह गौ का एक साथ उत्पन्न होते हैं तो कोई कार्य कारण भाव नहीं है उसका कारण है ऐसा नहीं रहता है टिका में, वो जो तर्क उसको अभी दिखाते हैं। अर्थात क्रम तर्क से भी मानना पड़ेगा एक तो प्रत्यक्ष होता है एक तर्क से भी मानना पड़ेगा युगपथ भाष्य में युगपत संभव है हे ये हेतुफल एक कार्य कारण तो संबंध नहीं होगा एक साथ उत्पन्न होंगे तो कार्य कारण नहीं होगा टीका में योर युगपद संभव तयोर न कार्य कारणव यथा विषाणर व्याप्तेर वक्तव्यवाद क्रमश आवश्यकता युगपद संभव जिनका होगा यो हो जो दोनों का युगपद एक साथ जन्म होगा तयो हो वो दोनों का न कार्य कारण उसमें कार्य कारण भाव नहीं होगा जो दोनों एक साथ जन्म होंगे वो दोनों परस्पर कार्य कारण नहीं होंगे यथा विषाण जैसा एक गो का दोषी एक साथ उत्पन्न जन्म होता है तो परस्पर में कार्यकारण भाव नहीं होगा इति ये व्यापति है अर्थात जहाँ एक साथ उत्पन्न होगा वहाँ कार्य कारण भाव नहीं होगा व्याप्तर उत्त इसलिए अगर आपको कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा फिर युगोपति उत्पत्ति मानेंगे क्रम मानना पड़ेगा तो क्रम आवश्यकता क्रमश आवश्यकता आपको क्रम कहना पड़ेगा सिद्धांति ये कह रहा है सिद्धांति का तात्पर्य होता है कि वास्तविक जन्म नहीं होता है और दिखता है कहते हैं दिखता है तो सब एक साथ उत्पन्न होता है आप जितना चीज को एक साथ देखते हैं उतना चीज एक साथ उत्पन्न होता है जैसे वो कहते हैं ना जैसे वो सिनेमा में रील दिखता है ना वो पर्दा में जितना चीज एक साथ दिखता है वो सब चीज एक साथ दिखता है तो ना एक के बाद एक वहां आकर के सटते हैं एक साथ दिखता है अगर वो फोटो सामने में आ गया तो जितने वो फोटो में है सब एक साथ दिखता है सिद्धांत का अभिप्राय क्या है ये जगत में सत्यत्व बुद्धि होने का एक बड़ा चीज है ये कार्यकारण भाव सिद्धांत पहले उसको खंडन करता है ये कार्यकारण भाव नहीं है कार्य कारण भाव महान बंधन का कारण है हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा फल मिलेगा तो हम क्या करेंगे फिर ये याग करेंगे तो हमको वो स्वर्ग मिलेगा ये कर्म करेंगे तो ये होगा अथवा भोगवादी जो होगा कहेंगे ये करेंगे तो वो होगा कभी कभी जो आते हैं ना विदेशी लोग कहते हैं योग उनका बुद्धि में योग हठ ही होगा तो एक बार पूछा एक को, अब क्यों सीखना चाहते हैं इसको शरीर स्वस्थ रहेगा विदेशी लोग थोड़ा मतलब खुले दिल वाले होते एक तो हैं एकदम सत्य बात बोलते है पपट नहीं रखते है तभी तो इतना दूर आते हैं खोजने के लिए पूछा की शरीर स्वस्थ रहने से क्या होगा तो कहा कि हम और भोग कर पाएगा पूछा उससे क्या होगा बोला उससे क्या होगा कहे आनंद मिलेगा मतलब वो अंग्रेज में कह रहा था उससे क्या होगा ना उससे आनंद मिलेगा बोला कि वो आनंद मिलने से क्या होगा आनंद मिलने से क्या होगा वही तो चाहिए तो फिर होगा वो आनंद जब मिलेगा फिर वो आनंद फिर घट जाता है कहता हो जाता है फिर हम लगे रहते हैं बोला ऐसे लगते लगते जब आपको सत्तर अस्सी साल हो जाएगा और लग पाएंगे ना और तो नहीं लग पाएंगे तो फिर आनंद कैसे मिलेगा वो तो कहते हैं तब तो, तो और आनंद कहा है तब तो, तो दुख है फिर अगला के लिए तो ऐसे अर्थात उनका यही है कि ये जो कार्य कारण भाव हमारा शरीर स्वस्थ होने से हम भोग करेंगे ये तो हो गया बहुत भौतिकवादी बात है जो लोग शास्त्र का विचार में थोड़ा चलते हैं वो लोग कहते हैं तो हम ये कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा ये उपासना करेंगे तो ब्रह्म मिलेगा ये मांडू उपनिषद का कार्य है कि सबको एकदम एक ही साथ साफ करेगा अर्थात ये कुछ नहीं है अर्थात ये कार्य कारणों भाव रहित होकर हो जाना अर्थात रहित हो जाना तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे कि बिल्कुल मत करिए आप देख लीजिए बिल्कुल नहीं करके आप रह पाते हैं क्या नहीं रह पाते हैं तो फिर मजबूरी से करिए बहादुरी मान करके जगत में कर्म नहीं करना है मजबूरी मानकर के करिए कि हम समाधि स्तर नहीं हो पा रहे हैं इसलिए करना है तो करना है तो क्या करना है तो करना है तो ठीक है जैसे शास्त्र कहा है ऐसा थोड़ा बहुत करिए तो किसी कहानी ना हो इस प्रकार की करते रहें हमेशा जिसको ये बोध आया कि हम मजबूरी से कर्म कर रहे है वो साधक है जो बहादुरी से कर्म करेगा वो तो अभी अर्थात तो उसको फल चाहिए वो साधक नहीं है ये बुद्धि आ जाना चाहिए तो हम इसलिए कि हम नहीं रह पाते समाधि जब ये खटकेगा हम समाधि तो नहीं हो पा रहे हैं इसीलिए हमारी प्रवृत्ति होती है ये दुख उसको धीरे धीरे समाधि की तरफ लेगा अधिक अधिक समाधि की तरफ लेगा अगर आगे गया समाधि भी तब अधिक अधिक जाएगा वो तो प्रवृत्ति से और हट जाएगा ये तो सिर्फ व्यर्थ है तो ये सारे वेदांत का वही तात्पर्य अच्छा जो अनिच्छा प्रारब्ध वो वास्तविक क्या है ना ये जो अनिच्छा प्रारब्ध भी कहते हैं तो यहाँ ष्ठ पीठाधीश्वर जी का बारे में बात आता है ये यह जो यहाँ सुधानंद जी बोलकर के पंजाई महात्मा आते थे बड़ा भंडाराय करते थे तो दयानंद जी उनका गुरु जी का नाम था वृत्त दयानंद कहते हैं वो ष्ठ पीठाधीश्वर जी का ये सब विद्यार्थी थे छोटे महाराज जी दयानंद जी शास्त्री जी ये सब षष्ठ जी का ये दयानंद जी महाराज जी थोड़ा अर्थात ये बड़े महाराज जी के साथ और थोड़ा अधिक मतलब क्या कहते ना कि व्यक्तिगत संबंध थोड़ा अधिक चलता था उन दोनों का वो कभी कभी उनके साथ ऐसा कहते थे तो वो एक दिन बड़े महाराज जी को कह दिए तो क्या महाराज जी आपको बिल्कुल इच्छा नहीं था इसका तो और बड़े महाराज जी उनको मतलब पुत्र जैसा ऐसा हाथ रख रहे अरे वो बात सब मत पूछो अर्थात ये जो अनिच्छा प्रारब्ध बोल करके कहते हैं उसका अंदर में ये व्यक्ति का कुछ ना कुछ दिशा में इच्छा है चाहे वो जगत कल्याण हो ये अगर किया जाएगा तो इसमें बहुत को लाभ होगा इस प्रकार की एक इच्छा ये स्वयं व्यक्ति का अंदर में रहेगा तभी तो जाकर के ये परीक्षा प्रारब्ध को ये ग्रहण कर लेगा और जो अनिच्छा प्रारब्ध आप कहते हैं आप अनिच्छा प्रारब्ध कहते हैं अनिच्छा प्रारब्ध बिल्कुल तो बलपूर्वक हाँ वो बात तो ठीक है अनिच्छा प्रारब्ध अर्थात कहा जाता है कि वहाँ दृष्टांत तो उसको देते हैं कि जानता है कि मृत्यु दंड होगा फिर भी राजधारा राजपत्नियों के साथ संबंध कर देता है ये दृष्टांत तो वहाँ दिया जाए स्वेच्छा स्वेच्छा होता है जान करके भी मतलब गलत स्वेच्छा करता है क्योंकि स्वेच्छा परीक्षा और अनिच्छा प्रारब्ध हो गया स्वेच्छा परीक्षा और एक हो गया अनिच्छा प्रार्थना अनिच्छा पर दक्षिण्य संयुक्ता ये दिया है ना नाक्ष तो परीक्षा तो वो तो परीक्षा हुआ अनिच्छा प्रारंभ के लिए क्या दृष्टांत दिया दृष्टांत उसको नहीं दिया मतलब ये जो ये समय गया है लेकिन ये सब चले जाएगा ऐसे मान करके कोई दुख वो करके उसको अच्छा मतलब तो इच्छा नहीं उसके हाँ उसके लिए कोई दृष्टांत नहीं दिया हाँ ठीक है ठीक है अनिच्छा प्रारब्ध अर्थात चाहता नहीं किंतु उसको निराकरण भी नहीं कर पाएगा हाँ ये अनिच्छा प्रारब्ध दिया उसके लिए दृष्टांत दिया ये जो दुख भोगना पड़ता है तो ये जो प्रारब्ध का भोग मतलब ये जो अनिच्छा प्रारब्ध अर्थात प्रारब्ध में जो दुख है कोई नहीं चाहता फिर भी जो भोगना पड़ता है तो हाँ ये जो अर्थात है। देते हैं जो कोई लोग जानते कौन बदमा इसलिए बीच में जो भी उसको करें कोई शाम करेंगे लेकिन जो नहीं जानता है ये सब कल्पना नहीं सत्य मानता है वो तो वो दोनों को क्या अंतर के बताता है बताते मतलब पढ़ाई अच्छा होकर अनिच्छा होकर के भी भोग करते हैं जो स्वच्छा होकर के करते दोनों का अंतर बताते एक जानता है अंतिम पहुंच जाएगी मतलब ये सब कल्पना है तो वो तो है की अर्थात जिसको एक को ज्ञात है और एक को अज्ञात है जिसको ज्ञात है वो तो स्वेच्छा से वो सब कठिनता को भोग करके जाएगा और जिसको ज्ञात नहीं है वो हर गाडा में पढ़ने का समय में एक बार दुख करेगा जिसको ज्ञात है कि यहाँ आगे गाडा है हमको सतर को होकर के चलना पड़ेगा किंतु अगर बाई चांस थोड़ा फिसल गया वो दुख नहीं करेगा बोलता अच्छा वो पता था किन्तु थोड़ा स्मरण नहीं रहा किंतु जिसको पता नहीं होगा वो गिर जाएगा तो दुखों ही करता रहेगा उसको अनिच्छा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध वास्तविक उसको कहा गया अनिच्छा प्रारब्ध कहा गया कि बताते हैं अनिच्छा प्रारब्ध वास्तविक उसको कहते हैं कि वो जानता है कि ये हमको चाहिए नहीं फिर भी उसको भोगना ही पड़ेगा तो अर्थात तो वास्तविक अनिच्छा प्रार्ब्ध साधक के लिए होना चाहिए तो को हटा नहीं सकता हटा नहीं सकता मतलब जानता है ये तो ऐसे होगा ही तो वही अर्थात अर्थात साधक अवस्था से आरंभ होना चाहिए अनिच्छा प्रारब्ध भोग करना स्वच्छा नहीं है और परीक्षा भी नहीं है ओ अनिच्छा प्रारब्ध अर्थात जानता है कि ये सब व्यर्थ है फिर भी अर्थात ये तो होने वाला है ये प्रारब्ध लिखा है हाँ। तो ना ये पंचदश नोड़ सौ सो श्लोक उच्चारण करेंगे टीका में आगे के लिए उक्त व्याप्तेर अनुग्राह तर्क ये जो व्याप्ति कह दिया कि अगर युगपद होगा तो कार्य कारण भाव नहीं होगा ये जो व्याप्ति कह दिया इसमें अनुग्राहक तर्क आगे देते हैं फलाद उत्पद्यमान हसन। ने प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्धः कथं हेतु फलमुत्दय फलाद उत्पद्यमान ते हेतु न प्रसिद्यति अप्रसिद्धः हेतु कथम फल उत्पादयती सिद्धांत कहता है कि फल से हेतु होगा आप कहते हैं और ये फल हेतु से आएगा हेतु से फल आएगा जिस फल से हेतु होना है तो सिद्धांत कहता है कि फलाद उत्पद्यमान हेतु फल से उत्पद्यमान होने वाला जो हेतु वो हेतु संभव नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये हेतु कहां से आ रहा है फल से अभी ये फलो ही प्रसिद्ध नहीं हुआ क्योंकि फलो कहां से आएगा हेतु से वो हेतु अभी बना नहीं वो हेतु फलो से होने वाला है तो जो हेतु फलो से होने वाला है वो हेतु से फल आएगा ये कैसे संभव होगा अप्रसिद्ध हेतु अभी हेतु हुआ ही नहीं क्योंकि हेतु फल से होने वाला है अप्रसिद्ध हेतु कथम फलम उत्पाद थी ये फल कैसे बनाएगा तो अभी हेतु ही बना नहीं स्वयं तो ये फल कैसे बना देगा टीका में हेतु फल मितो हेतु फल तुम ब्रुवतो मते उत्पद्यमानो ततो लब्धात्मको हेत्वधीनत लब्धात्मका फलाद उत्पाद्यमो हेतु लमको बलब्धात्मक असवात्ल उत्पादय शक्नोत्रे श्लोक का पूरा अर्थ कहते हैं हे हेतु फलयो पुरात हेतुफलो हेतुअर्थर्माधर्म फल शरीर इनका मिथो हेतुफल ब्रुवत परस्पर मे हेतु तो अर्थात शरीर धर्म धर्म परस्पर का कार्य कारण ऐसा जो कहते हैं ब्रह तो मते कहने वालों का मत में हेतु हेतु अधीन होगा फल अभी हेतु बना नहीं तो अलब्धात्मक फला अभी हेतु नहीं है हेतु अधीन है फल तो हेतु ही नहीं है तो फल भी नहीं बनेगा तो फल हो जाएगा अलब्धात्मक तो अलब्धात्मकात्त फला उत्पद्यमान हेतु तो फल ही स्वयं नहीं है और उससे उत्पन्न होगा हेतु तो न ततो लब्धात्मक भवती वो हेतु फिर लब्धात्मक नहीं होगा क्योंकि उसका कारण जो फल वो ही नहीं है और अलब्धात्मक असत्वात्थ जो हेतु से फल बनना है वो फल अभी अलब्धात्मक अलब्धात्मक हो होकर असत असत तथा सस जैसा असत्वात् न फल उत्पादय शक्नो हेतु उत्पादन नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी हेतु स्वयं ही बना नहीं अतो हेतु हे फल ये सिद्धांत कह दिया हेतु फल भाव ये बनेगा नहीं ये जो कार्य कारण कार्यकार कहते हैं ये नहीं होगा हेतुफलोर अक्रमतोर न कार्यकारण भाव संबंध सित आकांक्षापूर्वक साधयती हेतु फलयोर जहाँ क्रम नहीं है अक्रमववत एक साथ हेतु फलयोर ओर अक्रमववतर न कार्य कारण भाव संबंध फल में अगर क्रम नहीं रहेगा तो फिर कार्य कारण हो जाएगा नहीं होगा कार्यकारण भावे न संबंध सिद्ध्यकांक्षा पूर्वक साधयति कहते हैं भाष्य में कथम असंबंध इतिहा ये संबंध कैसे नहीं होगा कार्य कारण तो न तो सिद्धांत उत्तर देता है जन्यात जो जन्य होगा जन्य होगा फल जन्यात स्वतो अलब्धात्मकात् अभी स्वयं जन्य हुआ नहीं अभी जन्म उसका हुआ नहीं अलब्धात्मकात्त फला तो जन्यात स्वतो अलब्धात्मकात्त फलात सब समान अधिकरण पंचमी है इससे उत्प्यम उससे उत्पन्न होगा उससे उत्पद्य उत्पन्न होगा धर्मा धर्म तो ये जो उत्पद्यम सन सस विषाणा देर इव तो वो तो जैसे सस विषाणु से उत्पन्न होते हैं सस विषाणा देर इव असतो असतो अर्थात जैसे सस असत है ऐसे फल असत असद न हेतु प्रसिद्यति इसलिए ये हेतु जो आगे धर्माधर्म होने वाला वो संभव नहीं होगा क्योंकि अभी फल ही नहीं बना फल तो अभी सस जैसा जन्म न लगभते तो इसका जन्म नहीं होगा सस विषाण ससभीषाण विषाण शब्द का अर्थ सिंह सस सस अर्थात खरगोश खरगोश का सिंह नहीं होता है तो कहते हैं सस जैसा अलब्धात्मको असिद्धसं सन सस विषाणादि कल्पस्तव कथम फलम उत्पादय अलब्धात्मक अर्थात असिद्ध तो जो हेतु जो कि फल से उत्पन्न होने वाला है फल अलब्धात्मक होने से हेतु भी अलब्धात्मक हो गया तो हेतु अर्थात धर्माधर्म ये भी असिद्ध हो गया ये भी सस जैसा हो गया सस कल्प कल्प अर्थात जैसा सस इव तब तो सिद्धांत कहते हैं पूर्व पक्षी को कथम फलम उत्पाद हे थी तो ये कैसे फल बना देगा हेतु स्वयं सस विषाणु जैसा पुत्र जैसा हो गया टीका में हेतु स्वरूपात जन्यम फलम हाँ, हेतु स्वरूपात जन्यम फलम हेतु से जन्य होगा जो फल और तद अधीन ये जो फल होगा वो हेतु अधीन होगा होने से लब्धात्मक तद अधीन लब्धात्मक हेतु अधीन होकर के फल लब्धात्मक होता किंतु स्वतः अलब्धात्मकम हेतु अधीन होकर के फल का स्वरूप आएगा अगर हेतु नहीं है तो फल स्वयं बन जाएगा नहीं बन पाएगा स्वतः अलब्धात्मक तत तत अर्थात उस फला उत्पद्यम सन ऐस हेतु न प्रसिद्यति जो फल की हेतु अधीन होकर के लब्धात्मक होता अभी वो फल नहीं है और उस फल से उत्पद्यमान होगा जो धर्म हेतु वो कैसे प्रसिद्ध होगा तो एक सस्यषाण से बंध्यापुत्र और बंध्यापुत्र से ससाण जैसा ऐसा ही हुआ न खु ससभी असत सकाशात किंचित लब्धात्मक उपलब्यते सस विषाणादि से जो कि असत है उससे सता सत उससे किंचित लब्धात्मक कोई वास्तव स्वरूप वाला न उपलब्य थे जो असत है असत से कभी सत बन जाएगा ये बात नहीं है गीता का द्वितीय अध्याय में कहते हैं ना।, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते तो इतना ही ये सारे मतलब सारे वेदांत का इतना ही तात्पर्य है न खु हेतुश्चेअ प्रसिद्धत्मकभ्युपगत सर्थाधो असद्रूप सन् न फल उत्पादय उत्साहते तात्पर्य अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध अर्थ तो अलब्धात्मको उसका जन्म नहीं हुआ धर्मर्म नहीं बना तो यदि अभ्युपगत अगर ऐसा मानेंगे सतरी तरी तथाधअ असद्रूप अगर धर्माधर्म का जन्म नहीं हुआ वो सस जैसा हुआ होने से न फलम उत्पादय तुम उत्साह वो शरीर कैसे बना देगा स्वयं धर्मधर्म ही अगर नहीं है तो शरीर कैसे बना देगा न सदवादी मते फलम असतह सकाशत उपलब्ध चरम इत्य सत्वादी जो सांख्य वाले होते हैं उनका फल में असत से कुछ उपलब्ध चरम उपलब्ध चरम अर्थात भूत पूर्व चरण तो उपलब्ध चरम अर्थात तो पूर्वम उपलब्धम पूर्वम दृष्टम तो सदवादी जो सांख्य लोग होते हैं कहते हैं जो पहले नहीं था वो बन जाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा और आप कह अभी यहाँ प्रमाण होता है पहले धर्माधर्म नहीं था उसे फल नहीं बन पाएगा जो फल नहीं है उसे धर्माधर्म भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग तो सतवादी है तो इसलिए आप ये जो बात कहते हैं कि धर्माधर्म से शरीर शरीर से धर्माधर्म ये सब संभव नहीं है आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण